श्री विष्णु पुराण सातवा अध्याय ब्रह्म योग का निर्णय केशिध्वज बोले शत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता फिर तुमने मेरे निष्कंटक राज्य को क्यों नहीं मांगा खांडिक्य बोले हे केशिध्वज मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो इन राज्य आदि की आकांक्षा शत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करें। शक्ति हीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है, तो असमर्थता वश प्रजा पालन ना करने पर भी मुझे कोई दोष ना होगा। किंतु राज्य अधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन ना करने से दोष का भाग नियम विरोध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है केवल धर्मानुरोध से नहीं उत्तम शत्रियों का राज्य आदि के लिए याचना करना धर्म नहीं है यह महात्माओं का मत है इसीलिए मैंने अविद्या अर्थात पालन आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत हो रही हैं तथा जिनका चित ममता हो रहा है वे मोड़ जाने ही राज्� श्री पराशर जी बोले तब राजा कृषि ध्वज ने प्रसन्न होकर खंडिक के जनक को साधुगात दिया और प्रीति पूर्वक कहा मेरा वचन सुनों मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूं और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का श्रेय कर रहा हूं कुलंबदन ब अविद्या रूप का स्वरूप सुनो संसार वक्ष की बेजभुता यह अविद्या दो प्रकार की है अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना यह कुमति जेव महोरूपी अंधकार से आत होकर इस पंच भूतात्मक में मैं और मेरा पन का भाव करता है जबकि आत्मा आकाश वायु अग्मी जल और प्रथ्वी आदिी से सर्वथा प्रथक है तो कौन बुद्धि व्यक्ति शरीर में आत्म करेगा और आत्मा के दिहे से परे होने पर भी देखह के उपभुग्य गृहत क्षेत्र आदिी को कौन प्राग्य पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पुत्र आदि में भी कौन विद्वान अपना पन करेगा मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है किंतु जबकि यह देह अपने से प्राथा है तो वे कर्म केवल बंधन विहोत पत्ती के ही कारण होते हैं जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी व्रती का अर्थात नडमायन और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंच भूतात्मक शरीर पांच भातिक पदार्थों से पुष्ट होता है, तो इसमें पुरुषों ने क्या भोग किया? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूली से आछदित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है, जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह तब इस संसार पथ पत्थ के पथिक का मोह रूपी शांत हो जाता है मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ हो जाता है और नीतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद पर प्राप्त कर लेता है यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है दुख आदि जो अज्ञानमय धर्म है वे प्रकृति के हैं आत्मा के नहीं हे राजन जिस प्रकार बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता तथा पिस्थाली के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है वास्तव में तो वह अव्यय आत्मा उनसे सर्वथा प्राथक है इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया इस अव खंडिक्य बोले हे योग विदाओं में सुरेश्वर महाभाग केशी भज तुम निमिष वंश में योग शास्त्र के नमरमाग्ये हो अतः इस योग का वर्णन करो केशी भज बोले हे खंडिक्य जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनी जन फिर स्वरूप से चोट नहीं होते मैं उस योग का वर्णन करता हूँ श्रवण करों मनुष्य के बंधन और विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मुक्त कारक होता है अतः विवेक यान संपन्न मुनि अपने चित को विषयों से हटाकर मुक्त प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें जिस प्रकार ऐस कांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्म च आत्मज्ञान के प्रत्न भूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले जो मन की विशिष्ट गति है उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है जब ममुक्षु पहले पहले योग अभ्यास आरंभ करता है, तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं और जब उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो वह विनिश्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विद्वान उस योग युक्त योगी का चित दूषित हो जाता है, तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त ह विनिष्पन अस्माधी योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्मचंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य असत्य और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित से स्वाध्याय ये पांच पांच यम और नियम बदलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से प्रथक प्रथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रास्नान आदि आसनों में से किसी एक का अवलम्बन कर यम नियम आदि गुनों से युक्त हो योगा अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवा� यह सबीज अर्थात ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि आलंबन युक्त और निर्बीज अर्थात निरालंब भेद से दो प्रकार का है। सर्वगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है, तो क्रमशः रीचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक ना� यद्विजोत्तम जब योगी स प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्य गर्भ आदि स्थूल होता है तदंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई अपने इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रतायाहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें खांडिक के बोले हे महाभाग यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित का शुभ आश्वेय क चित्का आश्रव ब्रह्म है जो कि मूरत और अमूरत अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है हे भूप इस जगत में ब्रह्म कर्म और सदगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है, तो क्रमशः हरिचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हितविजोतम, जब योगी सभीज प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो उसका आलंबन भगवान अ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 खंडिक के बोले कि महाभाग यह बतलाई कि जिसका आश्रय करने से चित के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित का शुभ आश्रय क्या है